सहना वहन सह बी पेयजस्वी मिश योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है हमारे प्राचीन ज्ञान की परंपरा को हम तक पहुंचाते हुए भारतीय दर्शन जो कि संख्या में छह हैं कौन कौन से न्याय वैशेक सांख्य योग और सा वेदांत इन सब दर्शनों के अपने अपने विषय अलग अलग भी हैं लेकिन एक स्थान पर आकर के ये सभी जुड़ जाते हैं थोड़ा उधर को जगह है क्या है? अपने अपने विशिष्ट विषय का प्रतिपादन करते हुए भी ये सभी दर्शन आध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं और उसमें सभी दर्शनों में सबसे प्रमुख और सबसे अधिक प्रसिद्ध योग दर्शन है क्योंकि योग के नाम पर बहुत अधिक प्रचार विश्व भर में फैला हुआ है उस योग दर्शन के प्रणेता रचनाकार सूत्रकार कौन हैं? महर्षि पतंजलि और उस पर भाष्य किया है महर्षि वेद व्यास ने पतंजलि का नाम पतंजलि किस आधार पर बोलते हैं पतंजलि का तात्पर्य है इसके हम दो भाग करेंगे अलग अलग पतत और अंजलि पतत अंजलि ही यस्मिन नमस्कार अर्थात नमन करने के कारण से जो नमन करने योग्य हैं ऐसे उन ऋषि के प्रति हमारी अंजलि झुक जाती है हम किसी को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके या किसी को कुछ देते हैं भेंट करते हैं तो नीचे को अंजलि झुकाते हैं तो पतत अंजलि दो शब्द मिलकर के बनता है ये जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो व्याकरण का एक सूत्र लगता है इसमें वार्तिक है शकंदीशु पर रूपम वाच्यम इससे जोड़ करके इसको बनाते हैं पतंजलि अर्थात जिसका नमन करने के लिए सभी अपने अपने हाथों को झुकाते हैं इस योग दर्शन में सब मिलाकर के सूत्र कितने हैं एक सौ पचानवे और इसके चार भाग कर देते हैं चार पादों में प्रथम पाद समाधि पाद इसमें कितने सूत्र हैं? है इक्यावन सूत्र।, सूत्र दूसरा कौन सा पाद है साधन साधना नहीं साधनपाद इसमें कितने हैं पचानवे सूत्र पचपन सूत्र और तीसरा विभूतिपाद पाद विभूति पद में भी पचपन है और चौथा कैबल्य पाद इसमें कितने हैं चौतीस सूत्र आप में से कितनों को योग कृष्ण याद है हाथ खड़ा करेंगे पूरे सूत्र सारे हाथ उठकर के नीचे कैसे आया ये किसका था किसी और पुस्तक की याद करके उठा दिया था गया? से में उठ अच्छा था। अभी किसी को याद नहीं है अब पहला पाद किसी को याद है नहीं है पहला सूत्र किसी को याद है चलो एक सूत्र याद निकला तो इसको याद करना हाँ इसको याद कर लेना अधिक सूत्र नहीं है एक सूत्र है अगर पांच पांच सूत्र भी रोज करोगे तो कितने दिन लगेंगे 19 दिन में हो जाएगा या गणित गलत तो नहीं है कहीं हैं? नहीं अड़तीस दिन में अड़तीस नहीं उनतालीस उनतालीस दिन में होगा अगर पांच पांच करेंगे तो 10 10 करेंगे तो साढ़े उन्नीस दिन में हो जाएगा और याद सूत्र रहेंगे तो उसमें पढ़ने में आनंद भी आएगा अब इसमें विषय के अनुसार हम देखते हैं जब तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले उन साधकों के विषयों को लिया जो काफी आगे बढ़ चुके हैं जिनको केवल थोड़ा सा ही और प्रोत्साहित करना है थोड़ा सा उनके ज्ञान की और वृद्धि करना है और वह कैवल व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं इसीलिए पहले पाद का नाम रखा समाधि पद क्योंकि जिनको थोड़ा सा ही प्रयास करने पर आगे बढ़ाया जा सकता है उनके विषय को पहले लिया और साधन पाद जब प्रारंभ होता है तो वहां साधन पाद का पहला सूत्र क्या है तपह स्वाध्यायर प्रणधानी क्रिया योग यहां उन साधकों के विषयों को लिया है जो कुछ पीछे हैं जो मध्यम कोटिके हैं जिन्होंने यम नियमों का पालन पर्याप्त रूप में कर लिया है लेकिन अब थोड़ा एक क्रिया योग की तरफ ले जा करके उनके क्लेशों को क्षीण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है क्योंकि बिना क्लेश क्षीण हुए समाधि तक नहीं पहुंचता कोई तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए दूसरे पाद का प्रारंभ का कुछ अंश वहां आता है दूसरे पाद में ही आगे चल करके जहां यम नियमों का वर्णन प्रारंभ होता है वो इनके लिए है तृतीय कोटि के साधकों के लिए इस क्रम से इन्होंने रखा है तो हम सबसे पहले समाधि पाद का प्रथम सूत्र प्रारंभ करेंगे और सूत्र क्या है अथ योगानुशासन सीधे भाष्य पर ही आते हैं क्योंकि सूत्र में दो शब्द आए हुए हैं अथ योगानुशासनम अथ शब्द आता है ये अधिकार के लिए मंगलवाचक भी है मंगल अर्थ में भी इसको प्रयोग में लेते हैं लेकिन यहां स्वयं महर्षि व्यास बता रहे हैं कि यहां किस अर्थ में लिया गया है तो महर्षि व्यास का वाक्य है अथ इति अयम अधिकार्थ अथ शब्द सूत्र में अधिकार के लिए है अधिकार का अर्थ क्या होता है किसी विशेष कार्य को करने का प्रारंभ जैसे कोई विशेष कार्य करने के लिए कभी कभी शासन की ओर से भी कोई जांच कमेटी बिठाई जाती है और कहते हैं कि इनको इस कार्य को करने का अधिकार दे दिया गया ऐसे ही इस शास्त्र को योग के विषय में अनुशासन करने का अधिकार दे दिया गया है इसलिए इसका एक दूसरा नाम योगानुशासन भी बोलते हैं योग दर्शन के लिए योगानुशासन योग का अनुशासन शासन से सब परिचित हैं शासन किसी पर नियंत्रण करना उसको शासन में रखना और इसी शास धातु से ही शिष्य शब्द बनता है शिष्य को भी हम शिष्य क्यों कहते हैं क्योंकि वह गुरु के शासन में रहता है उसके नियंत्रण में रहता है और सबसे बड़ा शासन तो परमात्मा का है ही हम सबके ऊपर हम मंत्र बोलते हैं या आत्मदा बढ़दा यश विश्व उपास प्रशिषम तो प्रशम का अर्थ क्या है प्रकृष्ट शासन क्योंकि परमात्मा का शासन ढीला नहीं है उसका प्रकृष्ट शासन है मनुष्यों का तो आपस में ढीला शासन भी हो सकता है लेकिन यहां जो शब्द आ रहा है अनुशासन तो शासन तो ईश्वर कर ही रहा है सबके ऊपर अर्थात ये योग की विद्या योग की परंपरा प्राचीन काल से सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है और पतंजलि उसमें कुछ नया नहीं बोल रहे अपितु पीछे की विद्या को ही पुनः बता रहे हैं और पुनः शब्द को कहने के लिए हम क्या बोलते हैं अनु बाद में जो शासन विद्या का पीछे चला रहा है उसी विद्या को हम सबको दोबारा समझाने के लिए क्योंकि काल भिन्न भिन्न कालों में जब विद्या क्षीण होने लगती है लोग विद्या से विमुख होने लगते हैं तो उसी काल के जो महात्मा पुरुष होते हैं जो ऋषि लोग होते हैं मुनि होते हैं वो उसी विद्या को उन लोगों को पुनः समझाते हैं तो इसलिए उन्होंने भी अपने योग का अनुशासन किया तो अथ इत्यम अधिकार्थ योगा अधिकृतम वेदितव्यम अर्थात योग के अनुशासन करने वाला ये शास्त्र अब हम सबको योग के विषय में जो भी गंभीरता से बातें हैं सारी उनको बताने के लिए अधिकृत कर दिया गया है ये हो गया योगानुशासन अब योग शब्द को खोल रहे हैं महर्षि व्यास योग शब्द लोक व्यवहार में जोड़ने के अर्थ में भी आता है अनेक सारी वस्तुओं को निकट लाकर के रख देना उनको इकट्ठा कर देना या संख्याओं का जोड़ करना इन सब में भी योग शब्द आता है लेकिन वो योग शब्द यहां नहीं लिया गया है जोड़ने के अर्थ वाला योग शब्द यहां गृहित नहीं किया गया है बहुत से लोग ऐसा अर्थ कर भी लेते हैं कि यहां भी आत्मा का परमात्मा से जोड़ हो रहा है तो उस जोड़ने वाले अर्थ को कहने वाले योग शब्द को कहने में क्या आपत्ति है लेकिन क्या परमात्मा के साथ जीवात्मा का जोड़ होता है क्या जोड़ होता है दो भिन्न भिन्न भिन वस्तुओं का जो देशांतर में अलग अलग स्थित है भिन्न भिन्न स्थान में जो स्थित है और उनको निकट ला करके पास में रख दिया तब कहते हैं कि इनका योग हो गया क्या ऐसे जीव और ईश्वर पृथक पृथक स्थान पर हैं? हैं? पृथक पृथक हैं तो जीव कहा है और ईश्वर कहाँ है हु? जीवात्मा को ही परमात्मा कहा गया तो फिर दो नाम क्यों हैं? जीवात्मा जो है वो हम लोग है और है जो वो प्रश्न क्या था जीव और ईश्वर पृथक पृथक हैं क्या स्थान की दृष्टि से क्या पृथक पृथक हैं एक ही जगह हैं कारण परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने से जीव के अंदर भी है वो लेकिन दोनों एक नहीं है ध्यान रखना हमेशा जीव अलग है ईश्वर अलग है ईश्वर संख्या में एक है और जीव अनेक हैं इसलिए कभी भी ऐसा मत समझना कि जीव और ईश्वर एक ही हैं। अगर एक ही, ही हैं तो हम किसको क्या समझा रहे हैं फिर? क्या परमात्मा अल्पज्ञ हो गया क्या परमात्मा ही परमात्मा को समझा रहा है ऐसा नहीं सबकी अनुभूतियां अलग अलग हैं। कोई सुखी हो रहा है कोई दुखी हो रहा है और अगर सारा ईश्वरी ही है तो ईश्वर ही दुखी हो रहा है ईश्वर ही सुखी हो रहा है फिर ये व्यवस्था नहीं बनेगी तो ईश्वर और जीव ये सदा से व्याप्य व्यापक भाव से रहने वाले हैं इनका संबंध क्या है आपस में व्याप्य व्यापक एक व्याप्य है और एक व्यापक है दोनों में से कौन है व्याप्य आत्मा है। आत्मा है व्यापक है जीवात्मा और परमात्मा व्यापक व्याप्य पहल आधा रहेगा व्याप्य और व्यापक ये इन दोनों का संबंध होता है आपस में हमारा हर किसी के साथ संबंध होता है कोई ना कोई ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा का संबंध है व्याप्य और व्यापक भाव का संबंध इसलिए जोड़ अर्थ वाला योग शब्द यहां नहीं लेंगे तो दूसरा अर्थ क्या होगा तो जिस धातु से यह शब्द बनता है वो धातु है युज और युजिर युजिर का अर्थ है जोड़ना और युज का अर्थ है समाधि एक धातु अन्य भी आती है युज संयम अच्छी प्रकार से नियंत्रण करना लेकिन वो भी यहां नहीं लेंगे यहां है युज समाध युज धातु से योग शब्द बनता है तो अर्थ क्या हो जाएगा योग का फिर समाधि और वही शब्द देखो इन्होंने बोला है व्यास में योग समाधि अर्थात योग जो सूत्र में आ रहा है योगानुशासन में यहां योग का अर्थ है समाधि अब समाधि शब्द इसका क्या अर्थ हुआ समाधि शब्द की अपेक्षा हम जिस शब्द को अधिक समझते हैं वो क्या है समाधान कोई समस्या आई हमने उसका निराकरण किया जिन उपायों से वो दूर हो सकती है उन उपायों को ठीक प्रकार से अपना करके समस्या का निराकरण कर लिया तो क्या हो गया उसका समाधान. समाधान तो जोश अर्थ समाधान में निकल रहा है वही अर्थ समाधि का है और दोनों में वही शब्द आ रहे हैं देखो समाधान में सम आ रहा है समाधि में भी सम आ रहा है समाधान में सम के आगे आ आ रहा है समाधि में भी आ रहा है समाधान में धा आ रहा है आगे वही धा यहां पर धी बन गया है अर्थात इसको अलग अलग करेंगे तीन भाग बनेंगे इसके सम आ और धा धातु है अब धातु से प्रत्यय दो अलग अलग हैं। एक में है ल्युट प्रत्यय अर्थात अन और दूसरे में है ई छोटा इकार अब अर्थ क्या होगा सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से और आ का अर्थ होता है चारों ओर से भरपूर मात्रा में कहीं कुछ बचा हुआ न रहे शेष जिसे हम कह सकते हैं व्यवहार में कि हम कोई पदार्थ लेने जाते हैं तो दो बातों का उसमें परीक्षण करते हैं कि क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों बातों को हम देखते हैं कहीं कहीं पर देखते हैं भाई ठीक है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भले ही क्वांटिटी कम हो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वांटिटी कम होने पर हमारा काम नहीं चलता अब दूध तो आ गया पीने के लिए बहुत शुद्ध है क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन 100 ग्राम ही मिला हमें अधिक आवश्यकता है क्वांटिटी कम रह गई लेकिन यहां जिस अर्थ में हम समाधि शब्द को ले रहे हैं यहां पर क्वालिटी भी पूरी चाहिए और क्वांटिटी भी पूरी चाहिए तो समकार्थ हो गया क्वालिटी अच्छी प्रकार से बिल्कुल ठीक तरह से कहीं कोई कमी ना है लेमात्र भी और आ चारों ओर से सब तरफ से धान धा धा का अर्थ है धारण करना दुधाएं धारण पोषण यो अब समाधान का या समाधि का क्या अर्थ निकलेगा कि चित्त की ऐसी अवस्था जहां चित्त को अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से धारण कर लिया गया है क्योंकि इसी चित्त से हमें संसार के सारे कार्य लेने हैं सारे व्यवहार इससे करने हैं और ये यदि हमारे नियंत्रण से बाहर रहा अगर इसकी क्वालिटी बिगड़ गई ये ठीक नहीं रहा दोषों से युक्त तो हो गया तो हमें कोई समाधान प्राप्त नहीं होने वाला और अगर थोड़ा प्रयोग किया इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग नहीं किया अच्छी प्रकार से भरपूर मात्रा में धारण नहीं किया इसको तब भी हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे इसलिए समाधान समाधि और उसी चित्त को धारण करने की सारी विधि सारी प्रक्रिया हमें इस शास्त्र में बताई जाएगी ये शास्त्र इसी का तो वर्णन करेगा इसका मुख्य विषय क्या है शास्त्र का समाधि तक पहुंचाना कैवल्य अवस्था को प्राप्त करवाना इसीलिए अंतिम पाद का नाम ही रखा है कैवल्यम कैवल्य और अंतिम सूत्र याद है किसी को योग दर्शन का प्रथम सूत्र तो सबने सुना दिया था अंतिम सूत्र कौन सुनाएगा अंतिम किसी को याद नहीं है, है? पहला अंतिम याद कर लोगे तो कम से ये तो कह दोगे देखो हमें प्रारंभ का भी याद है अंत का भी याद है तो बीच के सारे फंसी जाएंगे उसमें अपने आप ही पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसव स्वरूप प्रतिष्ठा वितिशक्ति रीति तो अंत कैवल्य पर ही जाकर के हो रहा है इस शास्त्र का और कैवल्य किसे कहते हैं केवल अर्थात अकेला अब कुछ भी नहीं है उसके साथ में ईश्वर के अतिरिक्त वो कैवल व्यवस्था कहलाती है और वहां तक ही ऋषि को पहुंचाना है तो योग समाधि अब चित्त का धर्म है ये समाधि ये ध्यान रखना हमेशा ये जीवात्मा का धर्म नहीं है ये किसका धर्म है चित्त का चित्त की अवस्थाएं होती हैं भिन्न भिन्न चित्त हमारा एक अवस्था में नहीं रहता और हमें स्वयं भी ऐसा लगता है कभी हम बहुत शांत दिखाई देते हैं कभी बहुत उग्र दिखाई देते हैं कभी बेचैन दिखाई देते हैं कभी आलस से आने लगता है तो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं जिनमें हम गुजर रहे हैं ये सब क्या है चित्त के अलग अलग धर्म हैं और उन धर्मों को यहां कहा गया है भूमि शब्द से भूमि भूमि माने स्थान अर्थात चित्त के स्थान कहां कहा हैं? यहां स्थान कोई रहने का स्थान नहीं स्थान का तात्पर्य स्थिति उसकी अवस्था तो चित्त की अवस्थाएं कितनी हैं? चित्त की भूमिया कितनी हैं? पांच कौन कौन सी पहले क्षिप्त फिर मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ये पांच भूमियां हैं चित्त की और ये समाधि जिसका भी वर्णन किया गया था ये समाधि इन चित्त की पांचों भूमियों में रहती है कभी सुना है ये विषय ये समाधि चित्त की पांचों भूमियों में रहती है ये कभी आया है विषय आप लोगों के सामने क्योंकि आपने भी सुना होगा कि केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था जहां समाधि लगती है वो दो ही अवस्थाएं स्वीकार की गई हैं लेकिन यहां स्वयं देखो व्यास क्या कह रहे हैं कि सच सार्वत्य धर्म वह कौन समाधि ये समाधि शब्द पुल्लिंग में आता है ध्यान रखना हम लोग हिंदी में नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग बोल देते हैं समाधि लेकिन ये पुलिंग में आता है और इसीलिए क्या आया है इसके लिए सह शब्द वह वह समाधि स सार्वभम चित्त धर्म ये चित्त का धर्म कैसा है समाधि वाला धर्म चित्त का कैसा है सार्वभम क्या अर्थ हुआ इसका सभी भूमियों में रहने वाला सभी भूमियों में होने वाला सार्वभूमि शब्द से बनता है सार्वभम अर्थात जो सभी भूमियों में प्रसिद्ध है सभी भूमियों में जहां चित्त की समाधि लगती है सार्वभौम शब्द ये महर्षि पांडि का ही सूत्र है सर्वभूमि पृथ्वीभ्याम अणय और ऊपर से अर्थ आ रहा है तत्र विदित विदित का अर्थ प्रसिद्ध अर्थात इन पांचों भूमियों में चित्त का ये धर्म प्रसिद्ध है समाधि रूपी धर्म इन पांचों में मिलेगा लेकिन पांचों में किस किस प्रकार से मिलेगा यह आगे बताएंगे तो सच है सार्वभमश चित्त से अब वो भूमिया कौन सी उनको गिना दिया गया क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम चित्त ये पांच भूमिया हो गई अब इसमें एक एक पर विचार करते हैं कि पहले सामान्य परिचय की क्षिप्त अवस्था में जब चित्त रहता है उसमें रजोगुण की मात्रा अधिक होती है ठीक है अभी सामान्य परिचय बता रहा हूं मैं कि क्षिप्त अवस्था में जब चित्त होगा तो उसमें रजोगुण की मात्रा अधिक होगी और मूढ़ अवस्था में जब चित्त होगा मूड भूमि में होगा तो उसमें तमोगुण की मात्रा अधिक होगी हम्म? और विक्षिप्त अवस्था में जब चित्त होता है तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए सत्वगुण की पहले रजोगुण को लिया फिर तमोगुण को फिर सत्व गुण को और एकाग्र अवस्था में जब आएगा तो रहेगा तो सत्वगुण ही लेकिन अन्य जो तीन अवस्थाएं थी उनमें एक एक गुण का नाम लेने पर भी जैसे पहले हमने कहा कि क्षिप्त अवस्था में रजोगुण अधिक होता है रजोगुण की मात्रा अधिक होती है तो अधिक का क्या अर्थ है अन्य गुण भी थोड़े थोड़े हैं अधिक कहा है हमने उसको ये नहीं कि रजोगुण ही होता है उसमें ऐसा नहीं कहा गया अन्य गुणों का भी प्रभाव है लेकिन रजोगुण अधिक मात्रा में और जब तमोगुण की अधिकता बताई जाएगी तो वहां अन्य गुण कम मात्रा में होंगे सत्वगुण की मात्रा बताई जाएगी अधिकता बताई जाएगी तो अन्य गुण कम मात्रा में होंगे लेकिन एकाग्र अवस्था में अब वहां आकर के क्या होना चाहिए क्या संगति लगेगी तर्क क्या कह रहा है यहां पर वहां रहेगा तो सत्व गुण ही लेकिन अन्य गुण उसको प्रभावित नहीं करेंगे तमोगुण भी नहीं करेगा प्रभावित और रजोगुण भी प्रभावित नहीं करेगा और निरुद्ध अवस्था में इसमें कौन सा गुण रहेगा यहां तो कोई भी गुण नहीं है तो रोक दिया गया ना अब अब तो कोई उसकी वृत्ति है ही नहीं चित्त की त्रिगुणात्मकता से रहित वहां कोई वृत्ति नहीं है तो निरुद्ध अवस्था तीनों गुणों से रहित अवस्था ये क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध अब यहां पर जो क्रम रखा है इन्होंने महर्षि व्यास ने ये क्रम आपको सही लग रहा है सही लग रहा है अच्छा ये जो गुण है तीन रजोगुण तमगुण सत्वगुण ये किस क्रम से बोले जाते हैं अगर नीचे से ऊपर को चले तो कैसे बोलेंगे सकुण। नीचे सकुण। से ऊपर को जब तावु, चलेंगे सतोगुण शब्द नहीं है सुधार कर लो अपनी अपनी भाषा में मेरे पाठ में ये बात बहुत ध्यान रखी जाएगी शब्द गलत नहीं बोलना है कोई भी सतोगुण शब्द नहीं है क्या है ये सत्व डबलता होता है आधा सिंगलता भी नहीं होता है डबलता दो बार को लिखते है ना आधा करके क्योंकि ये मूल शब्द हैं अगर हम गुण शब्द को हटाते हैं इन तीनों में से तो क्या क्या है मूल बताएंगे कोई रजस, रजस तमस, तमस, तमस और सत्व तमस। अब गुण जोड़ना है हम आगे तो रजस में सकार क्योंकि आ रहा है उसको ओ हो जाएगा रजोगुण तमस में सकार आ रहा है वहां भी ओ हो जाएगा तमोगुण गुण सत्व में कहा है सकार वहां केवल गुण आगे जोड़ देना तो क्रम हमने कहा नीचे से ऊपर को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे तमोगुण रजोगुण और सतुगुण ऊपर से नीचे को आएंगे पहले बोल लेकिन बीच में तो रजोगुण आ रहा है ना अब यहां जो भूमिया बताई गई हैं ये सबसे पहली भूमि में कौन से गुण की प्रधानता बताई थी रजोगुण की बताई थी तो फिर आपने कैसे कहा यह क्रम सही लग रहा है फिर तो पहले आना चाहिए मूढ़ फिर क्षिप्त फिर विक्षिप्त फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध ऐसे आना चाहिए ना लेकिन ऐसे तो नहीं है इसमें कारण क्या है कि ये जो शास्त्र है हमारा योग दर्शन ये पूरा शास्त्र चित्त पर केंद्रित है ये शरीर पर केंद्रित नहीं है ये ठीक है कि शरीर का व्यवहार भी यहां चलेगा साथ में क्योंकि चित्त वहीं रह रहा है लेकिन पूरा शास्त्र चित्त पर ही केंद्रित है ये और चित्त से ही सारे कार्य करने हैं चित्त की ही भूमिका यहां मुख्य रूप से रहेगी तो चित्त में क्या होता है कि जब रजोगुण की मात्रा अधिक होती है उस समय चित्त में बहुत अधिक चंचलता होती है और उस चंचलता के कारण से उस समय हमारे संस्कार बहुत प्रबल रूप में और वो भी गलत बन रहे होते हैं लेकिन तमोगुण की जब अवस्था आती है प्रबलता रहती है अर्थात मूढ़ अवस्था में उस समय तमगुण का कार्य क्या होता है तमगुण का कार्य आलस से लाना होता है वृत्तियां ढीली पड़ जाएंगी हम अधिक चिंतन नहीं कर पाएंगे अधिक नहीं सोच पाएंगे तुम्हारे संस्कार भी अधिक नहीं बनेंगे तो ये खतरनाक अवस्था है अधिक या कि वो क्षिप्त वाली अवस्था है खतरनाक रजोगुण ज्यादा खतरनाक है क्योंकि तमोगुण की सहायता तो हम जब एकाग्र अवस्था में आते हैं वहां भी हल्की सी लेते हैं प्रारंभ में तमोगुण का कार्य है गति को रोक देना जैसे हम आसन लगाते हैं साधना करने के लिए तो आसन में क्या करते हैं हम अपनी गति को रोकते हैं स्थिरता लाते हैं स्थिर सुखम आसनम सूत्रसना होगा आपने हुं? और स्थिरता किसका धर्म है तमोगुण का तो तमोगुण से कार्य लिया गया वहां पर उसने सहायता की हमारी तो इस प्रकार से अगर देखेंगे हम कि जहां चित्त में संस्कार बहुत अधिक पड़ रहे हैं और चंचलता बहुत अधिकार ही है वो साधक के लिए स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो सबसे निकृष्ट भूमि मानी गई है तमगुण वाली उससे कुछ थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि संस्कार ज्यादा नहीं बन रहे हैं लेकिन कोई अच्छा कार्य भी नहीं हो रहा है वो बात अलग रही लेकिन हम कम से कम रुके हुए तो है जहां के तहां तो क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध ये इनके क्रम में रहस्य भरा हुआ है अब ये स्वयं बता रहे हैं कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी जब चित्त विक्षिप्त अवस्था में होता है तो क्या होगा कि विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते विक्षेप अवस्था में जब चित्त होगा तो विक्षेप अब ये जो बता रहे हैं ये तीसरी भूमि की बात कर रहे हैं अभी देखो हमने पांच भूमिया गिनी थी पांच भूमियों में इन्होंने क्षिप्त और मूढ़ पर कोई चर्चा नहीं की क्योंकि अब ये जा रहे हैं योग की ओर हम्म योग शब्द पीछे आया समाधि शब्द भी पीछे आया लेकिन दोनों में अंतर है अब देखना आगे चल करके कि तो योग हम कहा घटाएंगे और समाधि को कहां घटाएंगे समाधि को इन्होंने पहले घटा दिया है कहां घटाया के चित्त की पांचों भूमियों में चित्त की जो पांच भूमियां हैं उन सभी में रहने वाला जो धर्म है चित्त का वो तो हो गया समाधि लेकिन अब योग कहां होगा और पीछे कहा ये क्या था योग है समाधि योग ही समाधि है जैसे हम किसी अन्य देश में पहुंचे और वहां जाकर के हमें कोई हमारा मित्र मिला और उससे पूछा भाई आप कहा रहने वाले हैं आप कहां के रहने वाले हैं तो उसने किसी प्रांत का नाम बताया और वो है अपना भारत देश में ही कोई रहने वाला प्रांत वहां का स्थान बताया उसने और वो प्रांत भारत देश में आ रहा है तो हम उस प्रांत को भारत नाम से कह सकते हैं कह सकते हैं कि नहीं कोई व्यक्ति उत्तराखंड का विदेश में पहुंच जाए तो उसको भारतीय कहेंगे कि नहीं लेकिन वो तो उत्तराखंड का रहने वाला है अब क्योंकि उत्तराखंड भारत में ही तो है इसलिए भारतीय हो गया दूसरे प्रांत का है उसको ही भारतीय कह सकते हैं अब यहां बताओ कि उत्तराखंड का क्षेत्र अधिक है या भारत का क्षेत्र अधिक है? है भारत का क्षेत्र अधिक है भारत का क्षेत्र अधिक होने पर भी हमने उत्तराखंड निवासी को भी भारतीय कह दिया ठीक है ना ऐसे ही यहां पर योग और समाधि इसमें समाधि का क्षेत्र विस्तृत है क्यों क्योंकि समाधि क्षिप्त अवस्था में भी है मूढ़ अवस्था में भी है विक्षिप्त तो एकाग्र सम्य है ये लेकिन योग सम्य नहीं है योग ऐसे है जैसे कि हमारे भारत में उत्तराखंड कोई एक प्रांत कोई एक स्थान योग केवल दो भूमियों में रहता है वो दो भूमिया कौन कौन सी है एकाग्र और निरुद्ध अब ये उसी ओर उसी विषय को आगे लाने के लिए पहले भूमिका बना रहे हैं और भूमिका बनाने के लिए इन्होंने चिंतन कहां से अपना प्रारंभ किया विक्षिप्त भूमि से प्रश्न उठेगा कि इन्होंने क्षिप्त और मूढ़ क्यों नहीं बताया यहां पर जैसे कोई 50 अंक लेकर के उत्तीर्ण हो रहा हो और किसी के आगे उनचास अंक तो उनचास संघ वाले को हम क्या कहेंगे ये अनुत्तीर्ण हो गया अब उनचास नुण्चा, संघ वाले को यदि उत्तीर्ण हमने कह दिया और जिसने ये बताया कि उनचास संक वाला अनुत्तीर्ण है और पीछे वाले अंकों को नहीं बता रहा है वो जिसके 10 प्रतिशत आए या 25 आए या उससे और कम आए उनकी चर्चा नहीं की जा रही है तो वो कैसे माने जाएंगे सारे अन्य जो अंक आए उनके अनुत्तीण ही माने जाएंगे लेकिन चर्चा उनकी नहीं की गई और ना चर्चा करने पर भी पता लग गया कि नहीं कि यह सब अनुत्तीर्ण है ऐसे ही यहां पर विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं है यह महर्षि व्यास बताने जा रहे हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षिप्त और मूड में क्या योग है वो तो और उससे नीचे हो गए उनमें कहा योग रखा है इसलिए इन्होंने अपनी चर्चा का प्रारंभ विक्षिप्त अवस्था से किया क्षिप्त मूड को नहीं लिया क्योंकि वो तो योग से बहुत नीचे की अवस्थाएं हैं ये ठीक है वहां समाधि है समाधि क्यों है समाधान क्यों है वहां पर भी क्योंकि चाहे कितनी ही विक्षिप्त अवस्था क्यों न हो चंचल अवस्था क्यों न हो लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ जानते हैं चंचल अवस्था वाला भी कितनी ही गति से कोई कार्य कर रहा है अपना लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर जान रहे होते हैं वो भी अपना व्यवहार कर रहा है तो समाधान सम हो रहा है हम जो भी व्यवहार करते हैं जो भी कुछ जानते हैं वही हमारे लिए समाधान है लेकिन हमें यदि गंभीरता से विचार करना है किसी विषय पर तो हमें अपनी चंचलता को हटाना होगा जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हूं और डबल लाइन ट्रेन की होती है दूसरी ट्रेन और आयुधर से तो देखा होगा आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा उस पर भी पट्टियां होती है कि कहां ट्रेन जा रही है लिखा रहता है ना जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के उन पर लिखा रहता है कहां जा रही है अब हमारी भी ट्रेन चल रही है और वो भी चल रही है दूसरी हम खिड़की में से देख रहे हैं उस पट्टी को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सामने से नहीं निकली वो पट्टी तो निकल गई लेकिन तेज गति होने से हम उस पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे हैं अब थोड़ा सा कुछ धीरे हुई ट्रेन और अब भी क्या है यदि हम दृष्टि को एक ही स्थान पर रखें तो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे अब हम प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का तो क्या करते हैं कि देखो, अब की बार जब पट्टी आएगी तो हम अपने नेत्रों को वहां टिकाएंगे और उस पट्टी के साथ साथ आंखों को भी ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो हम पढ़ने में आ जाती है इसमें हमारी समझाने लगता है क्या लिखा हुआ है ये तो क्या किया हमने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र को एकाग्र किया चित्र को एकाग्र किया और विषय हमने पकड़ लिया तो समाधान तो सारी भूमि हो रहा है कुछ ना कुछ लेकिन विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है इसलिए योग प्रारंभ होता है एकाग्र भूमि से तो विक्षित का बताया कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपर्जनी भूत जो विक्षेप ने उपसर्जन बना दिया है चित्त को उपसर्जन कहते हैं सामान्य साधारण जिसकी विशेषता छीन ली गई है बिल्कुल सामान्य कोटि में आ गया है अर्थात विक्षिप्त अवस्था वाले चित्त को विक्षेप भूमि में उसको एक सामान्य कोटि में ला दिया गया है किस कारण से विक्षेप के कारण से इसलिए समाधिर न योग पक्षे वर्तते जिसमें विक्षेप अवस्था से जो समाधि एक सामान्य रूप में आ चुकी है वो समाधि योग के पक्ष में नहीं आएगी लेकिन समाधि वहां भी है समाधि वहां भी है लेकिन वो समाधि हमारे पक्ष में योग के पक्ष में नहीं आएगी और यह है योग का अनुशासन तो योग का अनुशासन होने से ये क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाले जो समाधि के धर्म हैं, उसको ग्रहण नहीं करेंगे अब पहुंचे चौथी अवस्था पर यानी कि तीसरी अवस्था योग पक्ष में नहीं है और पहली वाली दो तो हटी गई योग से और योग का वर्णन करना है तो इतना समझ में आया कि समाधि में योग शब्द अधिक व्यापक है या कि समाधि शब्द अधिक व्यापक है कौन सा अधिक व्यापक हुआ समाधि शब्द क्योंकि ये पांचों भूमियों में है ये प्रश्न भी किए जाएंगे जो बातें बताई जा रही हैं ध्यान रखना बहुत ध्यान से सुनना नहीं समझ में आए फिर पूछना और बाद में फिर रिविजन करना है? फिर भी कुछ बात रह जाए तो फिर दोबारा पूछ सकते हैं तो पांचों भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म समाधि लेकिन दो भूमियों में रहने वाला वो योग ही है उसको योग पक्ष को हम केवल एकाग्र और निरुद्ध भूमि में ही रखेंगे इसलिए अब एकाग्र अवस्था में ला करके बता रहे हैं कि ये योग है वास्तव में कि यस्तु एकाग्र चेतसी एकाग्र चित्त में एकाग्र कैसे कहते हैं एक अग्र अर्थात चित्त का विषय चित्त के आगे जो विषय रखा गया है वो कितने हैं एक एक ही है आगे जिसके एक विषय है आगे जिसके ऐसे अवस्था जिस अवस्था में चिंतन का विषय ध्यान का विषय एक ही रहता है उसे कहेंगे एकाग्र अवस्था वह अन्य कोई विषय नहीं है तो उसकाग्र अवस्था में यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूत अर्थम प्रद्योतयति क्षिणती च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयती निरोधम अभिमुखम करोती कितनी बातें बताई इसमें विशेषताएं सबसे पहली बात कि उस अवस्था में जब चित्त एकाग्र होता है उस अवस्था में सदभूतम अर्थम प्रद्योतयति सद्भूत सद, सद, सद है विद्यमान अर्थात जैसा है वैसा सद्भूतम यथार्थ ज्ञान को जो कराती है सदभूतम अर्थम प्रद्योतयति वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करती है ये कौन सी अवस्था की बात हो रही है एकाग्र अवस्था एकाग्र चेतसी सद्भुतम अर्थम प्रद्योत और जब चित्त एकाग्र अवस्था में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने लगता है उस अवस्था में एक अन्य विशेषता हमारे अंदर आने लगती है वो कौन सी विशेषता है कि हमारे जो क्लेश हैं, क्लेश आगे चलकर के आएंगे कौन कौन से होते हैं क्लेश आपको पता भी होगा शायद पांच क्लेश नाम क्या है उनके हाँ अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश और इन्हीं क्लेशों के कारण से क्लेश क्यों कहते हैं इनको क्लेश अर्थात जो दुख देते हैं क्लिशनती क्लेशाहा जो दुखी करते हैं उन्हें क्लेश कहते हैं ये हमें दुखी करते हैं और जो दुखी करते हैं उसको हम नष्ट करना चाह रहे हैं तो नष्ट करने के लिए क्या करते हैं पहले जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष है और उसको उखाड़ना है तो कहीं उसकी शाखाएं काटेंगे थोड़ा ऊपर से तोड़ेंगे नीचे से उसकी कुछ जडें अलग अलग काटेंगे ऐसे एकदम नहीं गिरा सकते उसको तो क्या करते हैं पहले उसको कमजोर करते हैं उसको क्षीण करते हैं ऐसे ही ये क्लेश भी हमें इनको क्षीण करना है तो कौन सी अवस्था में क्षीण करेंगे हम एकाग्र चेत ही तो यहां आकर के सद्भुत अर्थम प्रद्योत यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करती है ये और क्षीणोती क्लेशान क्लेशों को क्षीण करती है उनको दुर्बल बनाती है और ये प्रक्रिया आगे आएगी भी और आगे कैसे बनाते हैं दुर्बल द्वितीय पाद का दूसरा ही सूत्र आएगा समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनाथ क्लेशों को तनु करना तनु अर्थ होता है दुर्बल करना कमजोर बना देना उनके लिए जिससे कि उनको नष्ट करने में कम प्रयास करना पड़े तो क्षणती क्लेशान। अब तीसरी विशेषता कर्म बंधनानी श्लथयती हमारे कर्म ये कब उत्पन्न होते हैं क्लेशों के होने पर क्लेशों के होने पर ही कर्माशय बनता है सूत्र याद आ रहा है किसी को कर्माशय की जहां बात आई है और उस सूत्र में यह भी बताया गया है कि क्लेशों से कर्म बनते हैं कर्म की उत्पत्ति क्लेशों से होती है क्लेश मूल दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय जिस कर्माशय से बंधन होता है वो कर्माशय क्लेशों से बनता है और क्लेश यदि हमारे कम होने लगें क्षीण होने लगें नष्ट होने लगे तो कर्माशय नहीं बनेगा अर्थात जिस कर्माशय से बंधन हो रहा है वो कर्माशय तुम्हारा तो घटने लगा और घटने लगा तो कर्म का बंधन भी हमारा समाप्त होने लगा ढीला होने लगा कर्म बंधन आलथयती आपके पास पुस्तक न होने से असुविधा रहेगी है पंक्तियां हमारे सामने होनी चाहिए कि जिस भाष्य को हम पढ़ रहे हैं महर्षि व्यास के भाष्य को हमारे सामने होना ये तो केवल सूत्र है।, ये नहीं है इसमें तो कर्म बंधनानी श्लथयती और एक अंतिम विशेषता और इसकी क्योंकि जब कर्म के बंधन भी क्षीण होने लगेंगे तो कर्म का बंधन क्षीण हो रहा है, है? क्लेश हमारे क्षीण हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं अर्थात हम धीरे धीरे धीरे धीरे चित्त की वृत्ति को रोकने की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि चित्त की वृत्ति जब तक नहीं रुकेगी ये कर्मों का जंजाल नहीं रुकेगा इसलिए यही एकाग्र अवस्था ये एकाग्र अवस्था की बात हो रही है भी? निरोध अवस्था की बात नहीं हो रही है ये एकाग्र अवस्था निरोधम अभिमुखी करोती ये निरोध की ओर हमें उन्मुख करती है क्योंकि निरोध की ओर ले जाकर के छोड़ती है हमें जैसे हम नाव में बैठ करके नदी को पार करते हैं तो नाव हमें परले किनारे पर ले जाकर के छोड़ देती है अब परले किनारे पर ले जाकर के हम नाव से ना उतरें, तो पहुंच जाएंगे दूसरे किनारे पर क्या करना पड़ेगा हमें नाव को छोड़ना पड़ेगा लेकिन नाव ने इतना तो लाभ पहुंचाया कि हमें परले किनारे तक ले जाकर के खड़ा कर दिया ठीक है ना परले किनारे पर साथ नहीं जाएगी वो ऐसे ही एकाग्र अवस्था ये क्या करती है कि हमें निरोध तक ले जाकर के छोड़ देती है और निरोध पर जाकर के अभी एकाग्र अवस्था हमारी समाप्त हो जाएगी अर्थात अब तक हम जो चित्त की वृत्तियों को रोक करके एक विषय पर लगाए हुए थे क्योंकि एक विषय पर तो लगाना था ही पूरा पूरा रोकना तो नहीं हुआ था पूरा पूरा रोकना होता तो उसको एकाग्र अवस्था नहीं कहेंगे जहां चित्त की सारी वृत्तियां रुक जाएंगी तो एक विषय भी हमारे लिए वहां चिंतन के लिए नहीं है उपस्थित नहीं है फिर लेकिन अब क्या हुआ कि जब कर्म के बंधन भी क्षीण होने लगे तो ये निरोध अवस्था की ओर हमें ले जाकर के इसने खड़ा कर दिया तो निरोधम अभिमुखी करोती ये इतनी विशेषताएं हैं तो ऐसा यह एकाग्र अवस्था में प्राप्त किया गया योग इसे कहते हैं संप्रज्ञात संप्रज्ञातो इति आख्यायते इसका नाम है संप्रज्ञात योग समझ आ गया तो संप्रज्ञात योग चित्त की कौन सी भूमि में होगा विक्षिप्त में या मूढ़ अवस्था में सर हाँ मैंने बोला ही दो वो था कि शायद तुम इसमें से एक चुनोगे कोई ना कोई <laughs> संप्रज्ञात योग कहां सिद्ध होगा जा करके okay. एकाग्र अवस्था में तो एकाग्र अवस्था में हम जिस योग को करते हैं इसके वर्णन आगे आएंगे बहुत विस्तार से अभी तो उस योग का नाम है संप्रज्ञात योग इसका अर्थ है कि जब योग के साथ में विशेषण लगा दिया गया तो विशेषण कब लगाते हैं हम जब उसका कोई और धर्म भी हो जैसे हमने कहा कि ये गाय काली है तो काली क्या है ये विशेषण तो इसका अर्थ है कि गाय किसी और कलर की भी होती है तभी तो लगाएंगे विशेषण और सारी गायें काली हों तो कहेंगे ये गाय काली है ऐसे ही हमने कहा कि ये योग कैसा है संप्रज्ञा इसका अर्थ है योग एक और प्रकार का भी है तो वो कौन सा होगा असंप्रज्ञा वो कौन सी भूमि में जाकर के होगा वो नृद्ध भूमि में होगा उसका वर्णन बाद में आएगा अभी अब संप्रज्ञात की विशेषता थोड़ी और बता रहे हैं कि ये जो संप्रज्ञात योग है इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि ये तो फिर है ना आगे जाके बढ़ेगी तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं संप्रज्ञात योग पर और संप्रज्ञात योग के भी थोड़े से भेद और हैं उस पर कल चर्चा करेंगे अभी पाठ को यही समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि तीन बार ओम का उच्चारण